संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सुनते हैं अमृता प्रीतम की कुछ प्रतिनिधि कविताएं, वाचक स्वर भारती परिमल एक मुकाम कलम ने आज गीतों का काफिया तोड़ दिया मेरा, मेरा इश्क, इश्क यह किस मुकाम पर, पर आ गया है देख नजर वाले, वाले तेरे, तेरे सामने, सामने बैठी हूँ मेरे, मेरे हाथ, हाथ से हिजर का कांटा का का निकाल दे। जिसने जिस अंधेरे अंधे के अलावा कभी कुछ, कुछ नहीं बुना वह मोहब्बत आज किरणें बुनकर दे गई। उठो अपने घड़े से पानी का एक कटोरा दो राह के हाथ से मैं इस पानी से धो लो खुशी दूर कहीं से आवाज आई आवाज जैसे तेरी हो कानों ने गहरी सांस ली जीवन बाला उठी। मासूम खुशी हाथ छुड़ाकर, दोनों नन्ही बाहें फैलाकर, एक बालिका की तरह नंगे, नंगे पाँव भाग उठी पहला कांटा संस्कार का दूसरा कांटा लोक लाज का तीसरा कांटा धन दौलत का खतरे जैसे कितने कांटे? तलवों से कांटे निकालती पोर दबाती लहू पोचती मीलो कोसो लंगड़ाती हुई मासूम खुशी वहाँ आ पहुंची अगला पांव आगे को बढ़े पिछला पांव पीछे को मुड़े आवाज जैसे, जैसे बिल्कुल तेरी नजर जैसे, जैसे बिल्कुल बेगानी असमंजस का तीखा कांटा एडी में इस तरह चुभ गया अक्ल इल्म के नाखुन हार गए जाने कांटा कहा तक उतर गया सारा पांव सूझ गया है, है जहर सा फैल, फैल रहा है, है हैरान, हैरान परेशान, परेशान जमीन पर बैठी, बैठी मासूम, मासूम खुशी रो उठी है साल मुबारक जैसे सोच की कंघी में से एक दंडा टूट गया जैसे समझ के कुर्ते का एक चिथड़ा उड़ गया जैसे आस्था की आंखों में एक दिन का चुप गया नींद ने जैसे अपने हाथों में सपने का जलता कोयला पकड़ लिया नया साल कुछ ऐसे आया जैसे दिल के फिक्रे से एक अक्षर बुझ गया जैसे विश्वास के कागज पर स्ही गिर गई। जैसे समय के होठों से एक गहरी सांस निकल गई और आदम की आंखों में जैसे एक आंसू भर आया नया साल कुछ ऐसे आया जैसे इश्क की जबान पर एक छाला उठ आया सभ्यता की बाहों में से एक चूड़ी टूट गई इतिहास की अंगूठी में से एक नीलम गिर गया और जैसे धरती ने आसमान का एक बड़ा उदास सा खत पढ़ा नया साल कुछ ऐसे आया दूध की बूंद मेरी मौत एक पुरानी बात है कभी कभी उठती हूँ सोचती हूँ चलूं नदी में फूल डाल लाश का कर्ज उतार आना हर घटना समझा सकती हूँ यह घटना समझा नहीं सकती लाश को एक लाश की भूख होती है लाश की कोख बांझ नहीं होती लाश की कोख हार जाती है मर्च की कोख को ममता मारती है लाश का कर्ज उतार सकती हूँ कोख का कर्ज कैसे उतारूं? कभी कभी उठती हूं, सोचती हूं, कोख का बही खाता फाड़ दूं, अपने दस्तखत आप ही छुपा लूं, इस कर्ज से मुकर जाऊं। उठती हूं, दहलिज पर पाँव रखती हूं, कोख की चोरी मुझे मारती है और मेरी लाश की छाती से दूध की एक बूंद टपक पड़ती है दहलीज अपनी जगह से हिल जाती है उसकी जगह पैर टिक जाता है आंसुओं को कोई तैर सकता है दूध की बूंद कोई कैसे पार करे? अभी आप सुन रहे थे अमृता प्रीतम की कुछ प्रतिनिधि कविताएं, कविताचक स्वर भारती परिमल